वर्ल्ड रेडियो जापान दोस्तों जापान आने वाले पर्यटक तो जापान की गजब की खूबसूरती से प्रभावित होते ही हैं लेकिन कई बार जापान में थोड़े समय के लिए आए विदेशी कर्मी भी बहुत से यादगार अनुभव अपने साथ लेकर जाते हैं आज सबरस में हम आपको सुनवा रहे हैं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में परियोजना प्रबंधक के तौर पर कार्यरत अनुराग शर्मा जी के कुछ ऐसे ही अनुभव जो उन्होंने सन 2010 और 2011 में अपने काम के सिलसिले में जापान यात्रा के दौरान सहेजे लीजिए सुनिए अनुराग शर्मा से नीलम मलकानिया की बातचीत नीलम जी नमस्कार जी नमस्कार अनुराग जी ये बताइए कि जब आपका जापान आना हुआ उस समय यहाँ आने से पहले आपके मन में जापान की क्या छवि थी और जब आप यहाँ आए आपने यहाँ काम किया जापानी कंपनी में उस वक्त उस छवि में कितना बदलाव हुआ भारत ऐसी हूँ पिछले पंद्रह साल ऐसी अमेरिका में रहता हूँ बीच में एक और देश देखने का मौका मिला दो बार जापान की यात्रा की जब एक जापानी कंपनी के लिए काम करता था और मेरी नजर में वो एक आंखें खोलने वाला अनुभव था खास तौर से जापान किस तरह बाकी सारी दुनिया से अलग है खासकर विनम्रता जिसने मेरे ऊपर असर डाला जापान के बारे में पढ़ते तो हमेशा से रहे थे भारत में भी बहुत कुछ पढ़ा जापानियों की मेहनत के बारे में खासतौर से भारत में बहुत कहानियां और बहुत ही प्रभावशाली ढंग से लिखा गया है। हम लोग ये जानते थे वो बहुत जीवट वाले लोग हैं बहुत मेहनती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खासतौर से नागासा की की घटनाओं के बाद उन्होंने किस तरह अपने को दोबारा खड़ा किया और दोबारा बने लेकिन जब जापान आया तो जो जापान देखा वो बिल्कुल अलग था उसमें कम से कम एक आम विदेशी पर्यटक जैसा या या काम करने वाला जो थोड़े दिन के लिए आता है उसको जो भी दिखा वो तीन चीजें मुझे खास दिखी एक तो ईमानदारी हर कदम पे ईमानदारी थी पहले भी मैंने ऑलमोस्ट दस साल जापानी सहयोगियों के साथ काम किया तो ईमानदारी उनकी बात में दिखती थी लेकिन वहाँ जाने के बाद जैसे एक सामान्य टैक्सी वाला है अगर आप उसको पैसे देते हैं आपके एक एक सेंट का हिसाब वो वापस देता है जबकि भारत और अमेरिका दोनों जगह मैंने देखा की ये मान लिया जाता है ठीक है पैसे नहीं होंगे बहुत होगा तो एक टॉफी कोई दे देगा या देने की कोशिश करेगा ईमानदारी एक चीज थी दूसरी चीज विनम्रता थी एक पूरा देश किस तरह विनम्रता के बहाव में बह जाता है ये जापान जाए बिना किसी बाहर वाले को समझना शायद असंभव जाता हो आप एयरपोर्ट जाते हैं आपकी बस चेकिंग के लिए रुकती है और उसमें चढ़ने से पहले पुलिस वाला आपसे क्षमा मांगता है कि आपका काम रुक रहा है लेकिन हमें जाँच करना जरूरी है और ये विनम्रता शायद दुनिया में और कहीं भी आपको नहीं मिलेगी मैं टोक्यो टावर देखने गया आप ट्रेन स्टेशन पे उतरते हैं हम भारतीय हैं भारतीय को, को कोई भी सूट पेंट पहने टाई लगाए नजर आता है तो हमें लगता है शायद वो अंग्रेजी तो समझ ही लेगा तो ऐसे ही मुझे कोई व्यक्ति दिखाई दिया मैंने उसको बोलना शुरू किया उसको हिंदी अंग्रेजी कुछ भी नहीं आती थी सिर्फ जापानी आती थी टोक्यो टावर शब्द उसको शायद समझ में आया उसने बस अपना काम रोक के मुझे साथ में लिया पूरे जो ट्रेन स्टेशन के रास्ते थे उनमें से निकल निकल के बाहर जाके वो लगभग जब तक मुझे उसने टोके टॉपर दिखा नहीं दिया और जाने का रास्ता पूरी तरह समझा नहीं पाया तब तक, तक वो वापस नहीं आया ये शायद इस भाग दौड़ के बीच में ये सब हो पाना संभव नहीं है एक और छोटा सा उदाहरण है जाने से पहले सबने बताया जापान में आपको शाकाहारी खाना कहाँ मिलेगा तो मैं बहुत सारे ग्रनोला बार्स और भारतीय रेडी टू ईट फूड लेके गया और जब वहा जाके मैंने बताया मैं कुछ लेके आऊ और मेरे सहयोगियों ने ये खास ख्याल रखा कि जितने दिन भी मैं रहा हूँ घर से कुछ बना के लाते थे हमारे कैफे में जाके दिखाते थे कैंटीन में क्या क्या चीजें शुद्ध शाकाहारी है जिनमें कोई भी ऐसी चीज नहीं पड़ी है जो मैं ना खाऊं उसके अलावा उन्होंने सारे भारतीय रेस्तोर दिखाए जहाँ जा जाके हमने खाना खाया तो ये सहयोग का उदाहरण हो गया एक ईमानदारी का उदाहरण हो गया ऐसी छोटी छोटी चीजें जापान में जो देखने को मिली वो बहुत ही अलग थी और विश्वास आप आप किसी पे भी विश्वास कर सकते हैं मैंने छोटी छोटी बच्चियों को ट्रेन स्टेशन पे स्कूल से आते हुए सैकड़ों की संख्या में एक ट्रेन छोड़ के दूसरी को लेते हुए तो ये जो विश्वास है कि आप सुरक्षित हैं इस देश में बहुत बड़ी चीज है और ये बताइए अनुराग जी आप भारत से हैं अमेरिका में काम कर रहे हैं आपने यहाँ जापान आकर भी काम किया तो सहकर्मियों के साथ किस तरह का अनुभव रहा और क्या जापान में कुछ समय काम करने के बाद आपकी कार्यशैली में कुछ बदलाव आया या व्यक्तिगत तौर पर आपको ऐसा लगा कि आप में कुछ बदलाव आया है कई चीजें देखिये हर तरीके में कुछ अच्छाया है कुछ बुराइयाँ है तो खासतौर ऐसी हम लोग एक तरह से आजकल वैश्विक नागरिक हो गए हैं तो हर जगह से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है जापान बहुत हद तक भारत जैसा है और कुछ चीजों में भारत जापान जैसा नहीं अमेरिका से ज्यादा मिलता है तो एक चीज जो जापान से हम लोग बहुत अच्छी तरह सीख सकते हैं वो है आदर और आदर पद के निरपेक्ष आदर आप कोई भी हैं कैसे भी हैं आपको कंपनी का प्रमुख भी अगर मिलेगा तो खड़े होके दोनों हाथ ऐसी पकड़ के अपना विजिटिंग कार्ड पूरे आदर के साथ देगा ये एक हिस्सा हो गया दूसरा हिस्सा जिम्मेदारी का कम से कम वहाँ एनईसी .E में और उससे संबंधित जिन भी मीटिंग्स में गया मैंने ये देखा कि कंपनी का जो सबसे प्रमुख अधिकारी है वो कमरे में सबसे अंदर दीवार की तरफ बैठता है ताकि कभी भूकंप या ऐसी कोई दुर्घटना है तो वो अंतिम व्यक्ति हो बाकी लोगों को निकलने का पहले मौका मिले तो जिम्मेदारी के पद पे बैठ के जिम्मेदारी को सबसे ज्यादा लेना और दूसरों को आगे बढ़ने का या बच निकलने का मौका देना ये छोटी छोटी चीजें हम डेफिनेटली उनसे सीख सकते हैं तीसरी चीज देखिए अपनी जिम्मेदारी को समझना और खुद करना हालांकि वो आ, एक ऐसी चीज है जो भारत और अमेरिका जैसी जगहों में शायद कमी भी हो सकती है क्योंकि वहां संवाद की बहुत जरूरत पड़ती है ये बताने के लिए आपको ये काम करना है ये आपकी जिम्मेदारी है जबकि जापान में लोग अपने आप ही अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती तो ऐसा लगता है मुझे कम से कम एक बाहरी के रूप में ये महसूस हुआ कि उनकी संस्कृति में संवाद की उतनी जरूरत नहीं है काम की जगह पर लोग अपने आप ही काम कर लेते हैं जबकि अमेरिका और भारत में हमें संवाद बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए कि ये निर्देश आपके लिए है ये आपके काम का हिस्सा है और आपको करना जी जब आप यहाँ आए थे जापान उस समय किस सिलसिले में आए थे आ, मैं एक जापानी कंपनी के लिए काम कर रहा था NEC लेबोरेटरीज अमेरिका जो कि NEC की, e. की सब्सिडरी है NEC जापान की एक स्थापित कंपनी है और यहाँ के एक बड़े आ, अस्पताल मैसेच्यूसेट जनरल हॉस्पिटल के लिए वो लोग कैंसर रिसर्च कर रहे थे हम लोगों की कोशिश ये थी कि जो शीशे की स्लाइड बनाते हैं उनसे कंप्यूटर ये जान सके एक पैटर्न ढूंढ के कि क्या इसमें किसी विशिष्ट प्रकार का कैंसर है या उसकी संभावना है या कोई बिनाइन ट्यूमर है या फिर कुछ भी नहीं है तो ये काम चल रहा था तीन साल का प्रोजेक्ट था काफी लंबा था आ, अमेरिका के बहुत बड़े अस्पताल के साथ चल रहा था और जापान में कुछ कंपनियाँ थीं जो लैब्स वगैरह उनके उनके साथ में चल रहा था बहुत ही मैसिव डेटा और चीजों का इस्तेमाल किया गया था कैंसर के बड़े बड़े विशेषज्ञ उसमें शामिल थे। क्योंकि कोई दो विशेषज्ञ किसी एक चीज पे सहमत नहीं होते तो ये पता करके कि कहाँ पे सहमति है और कहाँ पे असहमति है ये करके अगर कम्प्यूटर निष्कर्ष निकाल सके तो ये वाला प्रयास चल रहा था जापान से जुड़े अपने अनुभव हमें बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एक बार फिर से धन्यवाद जी धन्यवाद सबरस में अभी आप सुन रहे थे सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कार्यरत अनुराग शर्मा जी से उनके जापान से जुड़े अनुभवों के बारे में नीलम मलकानिया की बातचीत और दोस्तों अब समय है आपको हमारे कल यानी बृहस्पतिवार को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देने का कल 4 जून को सुनिएगा जापान की उत्कृष्ट कलाकृतियों की कहानी पुराने एदो दुर्ग की तस्वीरों का एल्बम पुराने एदो दुर्ग की तस्वीरों के एल्बम में लगी तस्वीरें अठारह में खींची गई थीं। ऐदो दुर्ग एक जमाने में सामुराई सरकार का गढ़ हुआ करता था और इन तस्वीरों में इस दुर्ग के अंतिम वर्षों के दृश्य देखे जा सकते हैं यह एल्बम आधुनिक जापान में सांस्कृतिक शिल्प कृतियों को तस्वीरों में उतारने के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है कार्यक्रम में जानिए इस एल्बम में छिपे संदेशों के बारे में और दोस्तों कार्यक्रम से ही जुड़ी एक विशेष सूचना जापान का अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण इस साल यानी वर्ष 2015 में अपनी 80वीं सालगृह मनाने जा रहा है इस अवसर पर हम श्रोताओं से रेडियो जापान और उनके अपने बारे में वृत्तान्त आमंत्रित कर रहे हैं कृपया हमें बताएं कि रेडियो जापान सुनने से आपके जीवन में क्या बदलाव आया आप हमें बता सकते हैं की रेडियो जापान ने आपके जीवन को कैसे प्रभावित किया है हमें आपके विभिन्न अनुभवों को जानकर खुशी होगी उदाहरण के लिए रेडियो जापान सुनने के बाद यदि आप जापानी भोजन के शेफ बन गए हो या आपने जापानी भाषा सीखना शुरू कर दी हो या आपको अपनी नौकरी या शौक के लिए जानकारी उपयोगी लगी हो या फिर आपने जापान संबंधी कोई गतिविधि शुरू की हो इस बारे में आप हमें वीडियो फुटेज तस्वीरें और वॉयस मैसेज भेज सकते हैं आपके कथानश रेडियो की घरेलू और विदेश सेवा दोनों पर प्रसारित किए जाने की योजना है प्रविष्टि भेजने की अंतिम तिथि है 24 दिसंबर 2015 हजार और दोस्तों अब चलने से पहले आपको बता दें हमारा पता हमें इस पते पर अपने पत्र भेजिए हिंदी सेवा रेडियो जापान एन वर्ल्ड नई दिल्ली कार्यालय छठी मंजिल मेरिडियन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आठ विंसर प्लेस नई दिल्ली एक एक शून्य शून्य शून्य एक और हमारी वेबसाइट का पता है एन hindi इसके साथ ही NHK के वर्ल्ड रेडियो जापान की हिंदी सेवा से ये प्रसारण होता है समाप्त आज्ञा दीजिए दीपशिखा दुर्गापाल को और गुरजिंदर सग्गू को नमस्कार सायोनारा